रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक भाग बाद में इरावती के एक प्रतिभावान छात्र मल्होत्रा ने दो घुमंतू पशुपालक जनजातियों धनगर और नंदीवाला की मानव परिस्थिति की पर पद प्रदर्शक शोध किया देश के प्रबुद्ध पुरातत्व संकालिया ने एक घटना को याद करते हुए बताया कि एक बार वे और इरावती कहीं दूर दराज के गांव में सर्वेक्षण कर रहे थे उनके दल के एक सदस्य के अछूत होने के कारण गाँव वालों ने उन्हें खाना खिलाने से इनकार कर दिया इस कारण दिन भर के काम के बाद थकी मां इरावती को रात को खुद पूरे समूह के लिए खाना भी बनाना पड़ता था छुट्टियों में वे अपने काम के सिलसिले में घूमती रहती जबकि बच्चे घर पर ही रहते और उनकी लाई नई चीजें देखने और यात्राओं के रोचक कहानियां सुनने को आतुर रहते कभी कभी-कभी बच्चे भी उनके साथ घुमकड़ी पर निकल पड़ते बेटी जाई उनके साथ मलबार बिहार और उड़ीसा आई और पुत्र आनंद बेटा कुरबा तथा जेना कुरबा जनजातियों के चेहरों को नापने के लिए खूर्क आया। एक बार इरावती पुणे की मुलामुठा नदी के किनारे घंटों तक पाषाण युग के पुराने औजारों को खोजती रही एक अन्य यात्रा के दौरान रात में रुकने का कोई स्थान नहीं मिलने पर वे ट्रक में ही सोई मराठी में उनके लेख बेमिसाल हैं जिनमें वे खुद को शामिल करती हैं मगर साथ ही भी रहती हैं उनके लेखों में एक समाजशास्त्री की अंतर्दृष्टि और साथ साथ एक लेखक की नजर भी है जिससे दुर्लभ अंतर्दृष्टि की चमक और संस्कृति का सजीव चित्रण उभरकर आते हैं। उनका एक प्रसिद्ध निबंध पंडरपुर की धार्मिक यात्रा के बारे में है मराठी में वैयक्तिक निबंधों का सिलसिला पुनर्जीवित करने का श्रेय हिरावती को जाता है हिरावती ने वर्तमान और अतीत के बीच के रिश्ते की हमारी समझ को अधिक व्यापक बनाया है एक तथा तथा राज्य में राष्ट्र निर्माण की समस्याओं उसके महत्व से इरावती अच्छी तरह अवगत थी आज जब लाखों लोग बड़े बांध परियोजनाओं के कारण बेघर हो रहे हैं तब इरावती का कोई ना बांध संबंधी सर्वेक्षण बहुत मायने रखता है उन्होंने स्त्री के दृष्टिकोण से संवेदनशील लेखन किया जैसे महाभारत ग्रंथ में कुंती और द्रौपदी के मन के बात उभारना आदि सकोत्रता और परिवार पर इरावती के पद प्रदर्शक सर्वेक्षणों ने भविष्य में अनेक क्षेत्रों में शोध की नींव रखी विशेषकर नारीवादी अध्ययन के क्षेत्र में